नमस्कार मैं हूं अंकुश मुगा पंजाब से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज से पहले आज से ज़्यादा आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी नमस्कार आप सुंदर रेडियो मॉड वन वन जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग अलग अलग विषय को लेकर काम करते हैं अलग अलग बातें अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस कार्यक्रम के हमारे खास फनकार मेहमान डॉक्टर संजीव शराब जी उपस्थित है और आप सागर से बिलोंग करते हैं डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय गौर विश्वविद्यालय में उप पुस्तकालय जो है आप संभालते हैं और इसके पूर्व आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 16 वर्ष तक कार्यरत रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा शासित नेशनल न्यू जुडिशियल न्यू जुडिशियल एकेडमी में सेवारत रहे हैं और कुल नौ विषयों में आपने एम किया है और दो पीएचडी आपके नाम है और तीसरी पीएचडी रनिंग है <laughs> पुस्तकालय में काम करते करते आपको पढ़ने का बड़ा शौक रहा होगा तो इसीलिए आपने काफ़ी चीज़ें सीखी और अभी भी पढ़ाई जारी रखा है तो निश्चित तौर पे जो है हमें भी अच्छा लगेगा आपसे जब ज्ञान की बरसा हम लोग सुनेंगे डॉक्टर संजीव शराब जी बहुत बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप बहुत बढ़िया ओम शांति ओम शांति अब मैं चाहूँगा कि हमारे नौ जो विषय में जैसे मैं आपने एमए किया है जी वो कौन कौन से विषय हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंशंट इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री फिलोसफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी <laughs> <laughs> क्या बात है क्या बात है। और पीएचडी जो कर रहे हैं आप दो, दो पी एच आपने किया वो किस विषय पे आपने किया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जिसमें मैंने एक मॉडल जुडिशियल लाइब्रेरी सिस्टम बनाया था अच्छा और दूसरा मेरा था पॉलिटिकल साइंस में जिसमें मैंने जितने भी पीएचडी पूरे देश भर में पॉलिटिकल साइंस पे हुए हैं उनके बारे में शोधकार किया था वर्तमान में, में मेरी तीसरी पी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन पर चल रही है अच्छा बहुत बढ़िया तो ये जो आपको पढ़ने का शौक़ बचपन से था या लाइब्रेरी से जुड़ने के बाद हुआ बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था इसीलिए मैं लाइब्रेरी से जुड़ा अच्छा <laughs> <laughs> और मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि आपने बता दिया पीएचडी जो आपने किया है तो उसमें जो ख़ास अलग क्या करना आपने देखा उसमें कुछ अलग जो हट आपने किया है उसके बारे में बताइए जैसे जब मैंने लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी की तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में जो भी लाइब्रेरी सिस्टम था उसका अध्ययन किया और मेरा ऐसा मानना था कि न्यायालयों के माध्यम से आम जनता की भाषा में उनको बहुत कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता है तो मैंने उस पीएचडी के माध्यम से यह सुझाव दिया कि यदि आम जनता की भाषा में कुछ इस तरीके का सूचना संसाधन उनको उपलब्ध करा दिया जाए या तेज़ी से जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है छोटी छोटी जो चीज़ें हैं यदि सूचना पाठक तक नहीं पहुंचेगी, तो सूचना का कोई मतलब नहीं है तो मैंने अपने पीएचडी के माध्यम से एक मॉडल जुडिशल लाइब्रेरी सिस्टम प्रतिपादित किया था और उसमें किस तरीके से सूचनाओं को हम अपने पाठकों तक साझा कर सकते हैं इसके बारे में एक रूपरेखा दी थी दूसरी मेरी जो पी थी पोलिटिकल साइंस में तो पोलिटिकल साइंस चूँकि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रचलित विषय है भिल्कुन, भिल्कुन। जो कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या आम एम ए बी ए में जो भी बच्चा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेता है तो इसमें अब तक कितने शोधकार्य हो चुके हैं और उन शोध कार्यों में जो आपका कंटेंट एनालिसिस है उसके बारे में मैंने अपना शोधकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया था चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने शोध कार्य किया और थोड़ा हट के उन चीज़ों को बताने की कोशिश की आपने तो पीएचडी करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था आपको चूँकि भी ख़ास पॉलिटिकल साइंस में जो आपने नहीं, नहीं असल में मैं लाइब्रेरी साइंस का आदमी हूँ लाइब्रेरियन हूँ और एशिया की सबसे बड़ी जो विश्वविद्यालय है उसमें सोलह वर्ष तक मैं सेवारत रहा हूँ तो मेरे लिए पीएचडी के चार्ण सामने मतलब कोई चैलेंजेस नहीं था हाँ इसके पहले जब मैंने लाइब्रेरी साइंस में सागर विश्वविद्यालय से पीएचडी की तो चैलेंजेस था क्योंकि इस विषय पर बहुत ही कम शोध कार्य हुए थे और कोर्ट का नाम सुनते ही थोड़ा सा एक लोगों के मन में कि वहाँ पर सर्वसुलभ प्रवेश सुविधा नहीं रहती है ये रहती है लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा सम्पन्न हुआ और उसके बाद एक इंटरनेशनल पब्लिशर ने मेरे उस शोध कार्य को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया। अच्छा अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो जैसे कि हम लोग अभी बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि पीएचडी करें। जी। तो वो बड़ा मुश्किल उनको लगता है जैसे मैंने एक जगह हमारे इंटरव्यू में मैंने एक आ, बनारस से कोई विद्यार्थी था और उन्होंने संगीत करके रखा था जी, संगीत जी। में उनको पी एच डी और वो था की रागों का या संगीत का असर उनके मन पर या शरीर पर होता है जी तो वो ऑलरेडी उस चीज पे काफी लोगों ने किया लेकिन अपने तरीके से उसको करने की कोशिश की तो करते करते इनको तो लोग चाहिए ना कि जिनके ऊपर ये प्रयोग करेंगे और वो रेडी हो जाए जी तो लोग भी तैयार नहीं होते थे जी, जी, जी। <laughs> संगीत में तो इस तरीके की बहुत कम विश्वविद्यालयों में संगीत विभाग है और जो फैकल्टीज हैं वो भी बहुत कम है तो जो भी इसके इस विषय के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी सी परेशानी तो होती है लेकिन जहाँ चाय है वहाँ राय है बिल्कुल इसको जो कुछ करना है वो कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल ही लेता है ये बिल्कुल सही कहा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा तो संजीव जी मैं चाहूँगा कि पुस्तकों के अलावा संगीत गीत वगैरह भी सुनते हैं क्या आप <laughs> असल में एक यह ऐसा विषय है जो इसमें थोड़ी सी कम रुचि है क्योंकि जब आप पुस्तकों के संगीत में डूब जाते हैं तो फिर आपको कोई राग पसंद नहीं आता अच्छा आपके जो पसंदीदा किताब है उनके बारे में बताइए जी जी मुख्य तौर पर जो अपने प्राचीन ग्रंथ हैं उनपे जो समीक्षाएं हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और अभी जो युवा लेखक आए हैं जो उन्हीं विषयों को लेकर बहुत सारी पुस्तकें जो लिख रहे हैं वो मेरा पसंदीदा विषय है क्योंकि भारतीय संस्कृति में यदि हम देखें तो यदि इन धर्म ग्रंथों को निकाल दें तो ना हमारे पास संस्कार हैं ना हमारे पास मूल्यनिष्ठ है और ना ही नैतिकता की बात होती है पूरा जो हमारा वैदिक संस्कृति हुई भारतीय संस्कृति हुई श्रवण संस्कृति हुई इसके ज्ञान पर आधारित जो भी पुस्तकें हैं वो है मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और इन पर कोई भी नई टीका आती है तो मैं उसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करता हूँ और पढ़ ही लेता हूँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं संजीव जी से बातें हो रही हैं आप समझ ही गए होंगे उनके पास ज्ञान का अथा भंडार है लेकिन वो भंडार अभी हम खोलेंगे नहीं थोड़ी देर में पहले गीत सुनाते हैं उसके बाद फिर आपको उसमें रस में डुबाने की कोशिश करते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो वन वन जीरो सेवन पर जी हाँ सुनते रहो मुस्कुर आते रहो प्रभु तेरे रंग come बना के अपना हमें कोई डोर हो बंदी जो पतंग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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर संजीव जी हमारे साथ हैं जिनका विषय है पुस्तकालय और पुस्तकालय के साथ साथ पुस्तकों में रुचि रखते हैं तो अभी हमने जैसे कि उनसे बात करते वक्त जाना कि उन्होंने दो पीएचडी किए हैं और तीसरा पी एच रनिंग है और नौ सब्जेक्ट में उन्होंने एम किया है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट में एम करना बड़ी मुश्किल लगती है ना? आपने नौ सब्जेक्ट में कैसे कर डाला है ना तो आइए मैं फिर से संजीव जी से जोड़ना चाहूँगा संजीव जी मैं चाहूँगा कि जो समीक्षक जो पुस्तकों के समीक्षक हैं आप अच्छा लगता है आपको और जो है जो नए युवा लेखक हैं वो भी लिखते हैं तो भी और पुराने भी आप पढ़ने में अच्छा लगता है आपको तो मैं चाहूँगा कि उन सभी चीज़ों में जो आपके दिल को छू लेने वाली कोई है ऐसी चीज़ तो मेरे को ज़रा बताइए कोई एक स्टोरी कोई एक सिनापसिस जो आपको बड़ा प्रभावित किया हो अभी जैसे आपने देखा होगा अमीश त्रिपाठी जो युवा लेखक उन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ उसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति जो इतनी ज्यादा सहिष्णु संस्कृति है कि हमने सबको आत्मसात किया है भारत देश का यदि हम इतिहास देखें इतने विदेशी आक्रमणकारी आए इतने शासक प्रशासक आए उन्होंने भारत जो सोने की चिड़िया थी जो भारत विश्वगुरु था उसकी संपदा को नुकसान पहुँचाया तो मेरा ये कहना है कि ज्ञान की आपको रक्षा नहीं करना पड़ती है लेकिन धन की रक्षा करनी पड़ती है तो भारतीय संस्कृति में इन सब चीजों को इस सहिष्णुता को जिस तरीके से रहा है हमारा देश उस सहिष्णुता को लेकर अमीश त्रिपाठी जी ने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ और इसके माध्यम से उन्होंने जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके उन पुरोधाओं को भी ये कहा है कि एक बार यदि आप भारतीय संस्कृति को थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो इस तरीके के जो अनर्गल आरोप लगते रहते हैं तो वो नहीं लगेंगे तो ये किताब मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इसके अलावा नरेंद्र कोहली जी ने जो दीक्षा है अवसर है जो रामायण पे और जो महाभारत पे कमेंट्री की है वो बहुत अद्भुत हैं वर्तमान में अभी देवदत्त पटनायक जी जी जो जी जी वो बहुत अच्छे समीक्षक हैं और उन्होंने उन पहलुओं को भी छुआ है जो पहलू कहीं छूट गए थे जैसे बरवरीक का चरित्र हो जे, आज जे, की जे, जे, जे। जो युवा पीढ़ी है वो हमारे ऐतिहासिक पात्रों तक को नहीं जानती है बिल्कुल बिल्कुल तो ये सब जो लेखक हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी समीक्षाएं लिखी हैं और ये पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए इसके अलावा मोटिवेशन की तो बहुत सारी किताबें हैं खास तौर पर मैं ब्रह्म जो अपना संस्थान है उसके द्वारा जो पुस्तकें हैं वो भी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं ज्ञान का उनमें खजाना है आप उसमें गोते लगाते जाइए मोती आपको निश्चित मिलेंगे और जो नए भारत की परिकल्पना है नशा मुक्त की परिकल्पना है उन सबके बारे में यदि युवा को आप लोग जैसा कि आपका जो मधुवन रेडियो है जी जी। ये शुरू से ही तीन साल से ले कर बारह साल तक के बच्चों के लिए जो बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है समूह में बहुत सारे अवार्ड भी आपके रेडियो को मिले हैं जी जी। तो ये बहुत अच्छा काम है और इसकी ज़रूरत है ताकि जो नया भारत हो वो एक नए तरीके से फिर से हमारा जो विश्व में स्थान था विश्व गुरु का वह ले सके बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया आपने जिन जिन लोगों को पढ़ा समीक्षक रहे हैं भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए उन्होंने काम किया है जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बताया अमित जी की जिन्होंने उन्होंने लिखा कि मुझे सहिष्णुता मत सिखा तो निश्चित तौर पे भारत सहिष्णुता का एक सुंदर देश है भारत जो है अपने कल्चर में इतना रिच था और जहाँ पर धन और संस्कृति की कोई कमी थी नहीं और सुना है कि भारत सोने की चिड़िया थी है ना तो जब आ, अगर भारत का नाम ही सोने की जरिया जहाँ सोने का ही देश था तो वो देश अपने आप में संपन्न रहा है और अपने आप में संपन्न और समृद्ध रहा है तो यहाँ पर जो भी लोग आए वो कहीं ना कहीं कुछ लेने के लिए आए और भारत को वैसे कहा जाता है दाता जिन्होंने सबको सब, सब चीज़ें दे दी और देने के बाद लोगों ने उसको यूज़ करके अपने जीवन यापन करते रहे और कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक समय जो है गोल्डन के बाद सिल्वर सिल्वर के बाद कॉपर और आयरन स्टेज पे आ जाता है तो ये एक साइकिल है जिसमें हर व्यक्ति और वस्तुओं को गुजरना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो चीज़ें ख़त्म हो गई लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि जब ख़त्म होने पर होता है फिर से वापस लॉ चलती हैं और वापस जो आयरन वाली चीज़ें हैं वो वापस ट्रांसफर हो जाती हैं एक मैकेनिज्म के माध्यम से फिर से वो गोल्डन स्टेज पे आ जाती हैं इसलिए कहते हैं कि कोयले के खदान में हीरे मिलते हैं जी बिल्कुल <laughs> और लोहे के जो है जब लोहा आ जाता है सं, संसार में तो लोहे को जब पारस छू ले तो वो भी सोना, सोना बन, बन, बन जाता है, है। तो कहावतें इस तरह से बनाई गई कि वो कहीं ना कहीं आ, किसी वे में जाकर भारत को या व्यक्ति को या वस्तु को जो है ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाता है तो परिवर्तन जिसको कहते हैं वो संसार का नियम है व्यक्ति हो वस्तु हो उसको परिवर्तन से गुजरना ही है तो अगर हम यही सिद्धांत जीवन का समझ ले तब भी हमें किसी को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं किसी को सिखाने की जरूरत नहीं <laughs> समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि परिवर्तनशील है संसार तो परिवर्तन के साथ हमें परिवर्तन होना है जी फिर बातें तो और निकलेगी लेकिन हम चाहेंगे कि आपसे कुछ बातें सीखें जैसे देवदत्त जी के बारे में आपने बताया एक अच्छे समस्या के, के पुरानी चीज़ों को लेकर काम करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको और किन लोगों के बारे में आप जिनकी पुस्तकें आपने पढ़ी हैं जो शिक्षा के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर काम किया वो ऐसे लोगों के बारे में बताई जैसे आप देखेंगे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी ए पी कलाम जी ने उन्होंने जो छोटी छोटी सूत्र युवा पीढ़ी को दिए हैं देश की जनता को दिए हैं एक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी यदि कोई इतना विराट व्यक्तित्व जो कहता है कि जो मुझे प्रेरणा मिली है वो हमारे भारत का जो ज्ञान है उससे मिली है चाहे आप अग्नि की सफलता की बात हो उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है तो उनकी जो आप किताब यदि आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे वो भी भारतीय संस्कृति के उन अंशु पहलुओं से ओतप्रोत हैं जो सत्य हमारे सामने उजागर नहीं हो पाया नहीं। आप देखेंगे कि यदि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, पुष्पक विमान का हमें उल्लेख मिलता है महर्षि नारद जी हमारे सामने आते हैं बरवरी जैसे एक आग्ने पुरुष हमारे सामने आते हैं तो जब ये देखेंगे तो ये इतनी सारी जो वैज्ञानिक चीजें हैं वो सब कहीं ना कहीं थी दुर्भाग्य से हम उनका प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे यहाँ शुद्ध ज्ञान था और जब तक ये श्रोत ज्ञान लेखन के रूप में या आगे पीढ़ियों पर हस्तांतरित नहीं होता है तो निश्चित तौर पे यदि हमें कोई ज्ञान आता है तो हमारे बाद यदि हमने उसको सुरक्षित नहीं किया तो वो निश्चित तौर पे नष्ट हो जाएगा तो इन सब चीज़ों की भी बहुत कुछ ज़रूरत थी बाद में प्रयास हुए और हमारे सामने जो भी ग्रंथ आए हैं वह है उसी का परिणाम है कि उनको संरक्षण करके रखा गया तो कलाम साहब ने इन्हीं सब चीज़ों को भी अपनी आत्मकथा में और अपनी अन्य पुस्तकों में निरूपित किया है बिल्कुल बिल्कुल एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे अभी आपने जो बातें बताई और कई बार हम लोग किसी कहानी को संजोए रखने में असमर्थ हो गए जैसे कि कबीर की बात कहें जी तो कबीर जी को भी किसी लेखक ने ही जो है उनको तराशा उनको पुस्तकों में रखा और उनकी इधर उधर पड़ी हुई कलाम को जो है उन्होंने संजोया और फिर उसके ऊपर काम किया जी और ये सारे रिसर्च वर्क होते हैं मेरे ख्याल से जी, तो, जी जी मैं चाहूँगा कि ऐसे ही कितना मेहनत उनको करना पड़ता होगा कितने लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की होगी कहाँ कहाँ उनका रहने का स्थान वहाँ से वो चीज़ें उठाना उनकी लिखी हुई या उनके अनुयायी जो रहे होंगे इधर एक दो जाना उनसे बातचीत कर करके वो ऐतिहासिक चीज़ों को खोज के फिर उसको संजोना अपने आप में ये एक यूनिक चीज़ है और Uh, कभी कभी ऐसा लगता है कि लेखक पुस्तक लिख देता है लेकिन उसके पीछे का रहस्य शायद किसी को नहीं पता चलता जी जी जी तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ रहस्य में कोई एक किताब के बारे में और उस आप, में जो राइटर हैं उसके बारे में बताइए देखिए जो भी लेखक है वह सबसे पहले जो गंभीर लेखक है वह सबसे पहले उन स्थानों को चिन्हित करता है जैसे आपने कबीर दास जी की जी, बात जी, कही तो कबीरदास जी जहाँ जहाँ रहे हैं तो एक पुस्तक सही रूप में पाठक तक तभी आ सकती है जब तक कि आप उस अनुभूति में ना चले जाएं तो जिन स्थानों पे अगर आपका कोई पात्र है जिस पर आप पुस्तक लिख रहे हैं वो किन स्थानों पर रही हैं उन स्थानों का क्या भौगोलिक महत्व तो है जैसे आप बात करेंगे रघुवंशम की कालिदास जी ने जो लिखी है तो निश्चित तौर पर जब तक आप राम नहीं जाएंगे तो आप उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं तुलसीदास जी की बात है तो जब तक आप चित्रकूट और काशी नहीं जाएंगे तो फीलिंग्स नहीं आ सकती है कबीरदास जी की बात है जब तक आप मघहर नहीं जाएंगे कबीरदास जी ने तो इतनी बड़ी चीज कही जो एक जनश्रुति थी कि मघर में जो मरण जिसका होता है वो अगले जन्म में गधा पैदा होता है तो उन्होंने तो कुरीतियों पर एक कुठारा किया है तो आप जाएंगे तो ये क्यों इस तरीके से कहते थे उस समय जो मगहर था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था कोई सुविधाएं नहीं थी तो लोग ये चाहते थे कि भाई हम एक ऐसे इलाके में रहें जहाँ पर या सुविधाएं हो।, हो या हर आदमी सुविधा चाहता है या आप लहर तारा नहीं जाएंगे तो वो आपको अनुभूति नहीं हो सकती है तो जितने भी लेखक हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि हम अपने उस पात्र के जीवन से जुड़ी हुई उसके बाल्यकाल से उसके मित्रों से उसकी जन्मभूमि से उनने उसने किन किन स्थानों पर भ्रमण किया है इन सब में जब तक वो नहीं जाएगा वहाँ की पूरी परिस्थितियों का आंकलन नहीं करेगा जब तक वो अपने उस पात्र के साथ न्याय नहीं कर सकता और एक अच्छी पुस्तक पाठकों तक नहीं पहुंच सकती है जी जी जी डॉक्टर संजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी बड़ा आनंद आ रहा होगा इस विषय को लेकर फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें रेडियो मधुबन के साथ और भी अलग अलग जो है पुस्तकों के बारे में कभी जिक्र करेंगे एक पुस्तक जी। के बारे में जिनके आपने एक है जिसे आपने पढ़ा है मैं चाहूँगा कि उस पुस्तक में भी आ, कहीं ना कहीं हम लोग जैसे कि अभी बड़े नाम लेते हैं तो हमें दर्शन तो हो जाता है कि वे इन्होंने ऐसा किया होगा इन्होंने ऐसा किया होगा इन्होंने ये लिखा तो इनके जीवन के साथ ये चीज़ें हुई होगी और सार्थकता लिखने में या सार्थकता प्रदर्शन करने में कई बार जो है आ, जो आ, गुरु संत महात्माएँ हुए हैं उन्होंने उसको श्रुति में या फिर ऐसे कुछ कविता के बंद में या ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने लिख छोड़ी थी और बहुत बार ऐसे होता है जैसे आपने कालिदास की बात कही शायद उनकी भाषा ही कुछ और भी हो सकती थी जी जी, जी। <laughs> क्योंकि उस समय कौन सा हिंदी भाषा तो होती नहीं होंगी वहाँ की लोकल भाषा ही लिखते होंगे या बोलते होंगे शायद लिखने में भी उनकी अलग जो है स्टाइली होगी तो वही है कि जब व्यक्ति रिसर्च करना शुरू कर देता है तो हिंदी में आपको पुस्तकें मिल जाती इंग्लिश में आपको मिल जाते हैं, आपको लग रहा है कि ये तो बढ़िया लिखा है लेकिन जो लिखने वाले ने क्या किया होगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग uh, स्टोरी रही होगी कि कैसे उन्होंने उन चीज़ों को ठीक से व्यवस्थित करके हमारे पास रखा है तो ये यही है कि भाई कच्चा माल आपके पास रहेगा तो मैनुफैक्चरिंग वाले कैसे उसको मशीनों के सहारे उसको फिनिशिंग करके फाइनल प्रोडक्ट पैक होके आपके पास आता है तो आप सोचते हैं कि चीज़ें तो अच्छी बनी हैं <laughs> तो बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है अब हम लोग इसी तरह की बातें हम संजीव जी से सुनते रहेंगे आगे भी जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप मैसेज तो यही है कि आज जो पुस्तकों के प्रति रुचि खत्म होती जा रही है ख़ासकर युवा पीढ़ी की बच्चे की मोबाइल में गेम्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो भी हमारे समाज का नुकसान हो रहा है तो उनसे हम फिर से पुस्तकों की ओर लौटें ज्ञान की ओर लौटें और उस ज्ञान के समुन्द्र में डुबकी लगाएं ताकि हम ठोस रूप में प्रामाणिक रूप में कुछ कह सकें क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से या जो आपका संचार का जो जाल है वह सिर्फ इतना ज़्यादा हमें मटेरियल परोस रहा है उसी में हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़फुल है तो आइए हम पुस्तकों की बात करें पुस्तकों की ओर लौटें पुस्तकों के पठन पाठन की ओर लौटें ताकि हमारा मन मस्तिष्क भी तरो ताजा रहे और हमें ज्ञान की भी अनुभूति हो जी जी, जी. चलिए संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने सुनाया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि आप बार बार रेडियो से जुड़े और अपने अनुभवों को साझा करते रहें तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर डॉक्टर संजीव जी को आपने सुना संजीव शराब जी को और बहुत ही अच्छा लगा उनके अनुभव को सुनकर मुझे लगता है कि आपको भी पुस्तकों के बारे में जानकारी तो हो गई पुस्तक पढ़ना और उसके बारे में चिंतन करना वो अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं आप समझ ही गए होंगे तो मैं चाहूँगा कि अगर आप अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं तो पुस्तकों के अपना मित्र बनाइए तो वो सबसे अच्छे दोस्त जो आपको ज्ञान से भरपूर कर देंगे और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं डॉक्टर संजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ सलाम नमस्ते खम आ जय हिंद जय जै भारत ओम शांति शांति कुछ, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ be mm -hmm. mm -hmm.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 Would you be?